प्रातिव फिर वेदना आदर्शा आस्वाद और श्रावण वापस पर श्रावण दिया है तो श्रावण का है दिव्य शब्दों को सुनना हम शब्दों को सुनते हैं परंतु उन दिव्य शब्दों को सुनने वाले की अवस्था केवल योगी की होती है हम शब्दों को तो सुनते हैं लेकिन उसमें दिव्यता नहीं ला पाते हम उन शब्दों पर विशेष विचार नहीं कर पाते विशेष विचार वही कर पाता है जिसकी प्रतिभा एक तो थोड़ी सी आगे बढ़ी हो पैनी प्रतिभा हो दूसरा है कि उसके अंदर जो द्वंद की एक अवस्था होती है वो द्वंद की अवस्था जैसी सामान्य आदमी की होती है वैसी उस दंडात्मक स्थिति की अवस्था उस योगी की नहीं होती है वो उनसे थोड़ा ऊपर उठता है क्योंकि जहाँ द्वंद चल रहा है वहां युद्ध है और युद्ध में शांति कैसी होगी युद्ध में शांति कोई मतलब ही नहीं युद्ध में तो क्रांति होती है हालांकि युद्ध शांति के लिए ही युद्ध होता है लेकिन जब युद्ध चल रहा होता है तो उस समय शांति की बात करना बेमानी होती है उस समय कोई समस्या नहीं है तो हमारे अंदर या यूं कहें कि मनुष्य मात्र के अंदर एक द्वंद चलता रहता है और वो द्वंद ऐसा चलता है कि बड़े से बड़े विद्वान भी धराशा होते देखे जाते हैं कहीं उनका संयम टूटता है कहीं उनकी अहिंसा भंग होती है कहीं ब्रह्मचर्य टूटता है कहीं स्त्य का भंग हो जाता है कहीं वाणी का व्यवहार बहुत गलत हो जाता है तो यानी एक प्रकार से हमारे अंदर अराजकता जैसी अवस्था हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं तो कहते उनको ये ये श्रावण जो है वो श्रावण का पता नहीं लगेगा कहते हैं दिव्य शब्द का जो श्रवण है वो उसी को पता लगेगा कि जो इन द्वंदात्मक स्थितियों से निपटने के लिए अपने मन को शिक्षित बना चुका हो तो वहां पर एक श्रावण शब्द जरूर आया है और यू देखा जाए तो सारे के सारे शास्त्र जो है हमें प्रक्रिया ही बतलाते हैं पतंजलि तो स्पष्ट भाषा में कहते हैं क्या बोलते हैं चतुर्वी आगम आगमकालीन स्वाध्याय कालन प्रवचन कालन व्यवहार काल वो कहते हैं कि विद्या हमारे काम की तभी होती है जब हम इन चार स्थितियों में अपने को अपने को ले जाएं या अपने को इनसे जोड़ें अब मान लो मैं या आप किसी का प्रवचन तो सुन रहे हैं पर सुनने में रुचि नहीं है श्रवण तो ही नहीं है तो फिर आगे की प्रक्रिया ही रुक जाएगी सारी मन क्या करोगे मनन के लिए पहले श्रवण चाहिए और श्रवण से पहले उस विषय में हमारी रुचि होनी चाहिए और उस विषय में सुनाने वाले के प्रति भी कुछ हमारे अंदर एक अच्छा भाव होना चाहिए और अगर अच्छा भाव सुनाने वाले के प्रति नहीं है तो फिर भी वो चाहे कितना ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रवचन और व्याख्यान की लड़ी बांध दे झड़ी लगा दे लेकिन फिर भी वो चूंकि वो एक अश्रद्धा से भरा हुआ है एक एक एक क्या कहते हैं दुर्भावना के भाव से उसका मन दूषित है तो वो प्रवचन उसके अंदर नहीं जाएगा उसमें उसमें हम आप सभी आ गए तो कहते हैं कि कि जो श्रवण है वही सबसे पहली विद्यार्थी की शिक्षा होनी चाहिए कि बेटे तुम सुनो पहले ब्रह्मचारी पहले सुनो और सुनो कैसे सुनो तो वो आप जानते व्यवहार वाहनों में लिखा है कि पहले जीवात्मा इच्छा करे फिर मन से जुड़े फिर कर्ण्रिय से जुड़े और कर्ण्रिय से जुड़ने के बाद जो शब्द हमें सुना जा रहा है उससे जुड़े और तब कहीं वो भीतर हमारे कुछ जाता है नहीं तो क्या होता है सुन तो लेते हैं लेकिन इधर से गया तो इधर से निकल जाता अंदर कुछ नहीं जा पाता तो कहते हैं स्वामी जी ये श्रवण मनन निधि जो है विशेष रूप से योग शास्त्र फिर आगे कहते हैं मीमांसा शास्त्र में धर्म धर्मी लक्षण कहे हैं ये चीजें पहले आ चुकीं है कणाद ऋषि के वैशेषिक शास्त्र में द्रव्य गुण के अथार्थ विचार किया है तो छह पदार्थ मानते हैं कणादृषि और छह पदार्थों के ऊपर वो अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं दूसरे विद्वान फिर व्याख्या पर व्याख्या लिखते हैं उनके तो सूत्र ही तो छह द्रव्य कौन कौन से है कौन बताएगा वैशेषी कौन पढ़ रहे हैं हाँ तो पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं है तो अंदर फिर कौन कौन से हैं छे द्रव्य द्रव्य गुण द्रव्य तो नौ होते हैं मैंने पदार्थ पूछा द्रव्य पूछा अच्छा चलिए फिर से <laughs> बता दीजिए छे छे द्रव्य पहले बता दीजिए आजा छह पदार्थ हाँ आज छह पदार्थ बता दीजिए कर्म सामान्य विशेष संवाय सामान्य विशेष विशेष तो ये छह पदार्थ हैं और इसीलिए वैशेषिक वाले कहते हैं ये सठ पदार्थवादी हैं और द्रव्य कितने आप बताओ जी हम पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि और काल आत्मा मन तो ये नौ द्रव्य हैं तो इन नौ द्रव्यों और छह पदार्थों के ऊपर व्याख्या मिलती है उन सूत्रों के ऊपर बहुत सारी व्याख्या मिलती है तो कहते हैं उस वैशिष्टिक दर्शन में द्रव्य द्रव्य का मतलब आत्मा आत्मा के ऊपर विचार किया है मन के ऊपर विचार किया है फिर देखा जाए तो आत्मा क्या है आत्मा भी एक प्रकार से पदार्थ है देखा जाता हूँ कि पदार्थ है तो उस पदार्थ के कोई ना कोई गुण भी होने चाहिए जैसे द्रव्य है तो द्रव्य के कुछ गुण होंगे नहीं होंगे और द्रव्य के जो गुण होंगे वो द्रव्य में ही रहेंगे द्रव्य से बाहर तो रह नहीं सकते तो कहते हैं ये जो नौ द्रव्य हैं और छह पदार्थ हैं, तो ये जो छह पदार्थ है ना जो ये जो द्रव्य गुण कर्म आदि ये सबके सब किसी किसी पदार्थ में रहते हैं, जैसे द्रव्य की सत्ता जो है द्रव्य गुण तो द्रव्य किस में रहेगा द्रव्य का आश्रय क्या है जैसे चलिए आत्मा कोई मान चलते हैं, तो द्रव्य आत्मा द्रव्य का आश्रय क्या है वो तो खुद ही द्रव्य है तो, तो स्वामी जी ने जो छह जो वैशिष्टिक में जो छह पदार्थों की गणना की है उन छह पदार्थों का जो आधार है वो उन नौ द्रव्यों के ऊपर घटाया है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि क्योंकि उनमें जैसे पृथ्वी है अब पृथ्वी में सामान्य भी है विशेष भी है उनमें कुछ गुण भी हैं कुछ गुण उनमें नहीं है तो इस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि छह पदार्थ और नौ द्रव्यों पर वैशेषिक दर्शन के महत्व कणाद ने अपना सूत्र के द्वारा वहां पर इन स्थूल भूतों की व्याख्या की है जो दिखता है उसकी व्याख्या की है सूक्ष्म भूतों की चर्चा वैशेषिक में नहीं है और न्याय दर्शन भी और वैशेषिक दर्शन के ऋषि दोनों ऐसा लगता है कि समकालीन रहे होंगे तो इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं जो उनके सिद्धांत है वही लगभग उनके सिद्धांत जैसे आकाश है आकाश के परमाणु नहीं मानते तो वैशिष्टिक भी नहीं मानता न्याय भी नहीं मानता तो वो पृथ्वी से शुरू करता है अपनी व्याख्या तो इस तरह से छह पदार्थ और सोलह पदार्थ वाले मैं ऐसा कोई विरोध नहीं मानना चाहिए कि छह पदार्थ वाला और सोलह पदार्थ वाला दोनों के सिद्धांतों का आपस में कोई विरोध हो विरोध नहीं है उन छे पदार्थों की व्याख्या ही एक प्रकार से सोलह पदार्थों में की गई है ऐसा उसको कह सकते है आगे कह रहे हैं कि गौतम के शास्त्र में वर्णन किया है कि प्रमाण प्रमे पर क्यों कर विचार करना चाहिए विचार कर लिया इन तीनों मीमांसा को न्याय शास्त्रों ने मानव श्रवण मनन साधना का ही द्वार बताया स्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों शास्त्रों ने अब बल्कि यू कहें कि इन सड शास्त्रों ने इन सड शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञान दिया है तो भाई मीमांसा हम क्यों पढ़ते हैं न्याय क्यों पढ़ते हैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते ना अगर पढ़ने के लिए पढ़ते हों तो उसमें कोई लक्ष्य तो पूरा होगा नहीं मैंने पढ़ा मैंने किसी और पढ़ा दिया उन्होंने किसी और पढ़ा दिया पर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं। उसमें जो लक्ष्य हैं और जिनके कारण से मनुष्य अपने अपने, अपने जो जो अपने आत्मा के अंदर जो वो शुद्धता का अनुभव करता है कहते हैं कि वो इन ग्रंथों के माध्यम से ही समझ में आती है कि मनुष्य का लक्ष्य और उसके जीने के उपाय और उस तक पहुंचने के बहुत सारे जो जो साधन है वो वहां पर बताए गए हैं तो कहने कह रहे हैं कि इन तीनों ने या इन छो ने मानव श्रवण मनन साधना का ही द्वारा बनाया साधना जो है वो इससे जुड़ी हुई है अब आगे कहते हैं अब श्रवण मनन के आगे एक ही सीढ़ी है अर्थ साक्षात्कार करना कहते हैं कि अब एक ही सीढ़ी बची है और वो है साक्षात्कार करना किसी वस्तु का विशेष रूप समझना किसी वस्तु के बारे में विशेष रूप से विचार करना उसकी लाभ हानियों पर ध्यान देना और फिर उससे जुड़ना या अलग हो जाना जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में उसको लेने की या छोड़ने की इच्छा होती है तो कहते हैं कि ये जो साक्षात्कार वाली अवस्था है इसमें दो ही निर्णय करने होते या तो इसको लीजिए और या फिर उसको छोड़ देना तो छोड़ते कब हम जब हमें उसमें हानि दिखाई देती है बिना हानि के हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक साक्षात स्वयं हमें हानि नहीं दिखाई देगी तब तक दूसरे लोग चाहे कितना ही मना करें कितने ही हमें तर्क दे कितना ही हम वो उसकी हानि बताए लेकिन जब तक मुझे स्वयं उसकी हानि का अनुभव नहीं होगा तो मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं हूँ तो कहते हैं ये जो साक्षात्कार है ये साक्षात्कार का एक बिंदु है इसका जो है मन के साथ में समझ जुड़ा है जैसे स्वामी जी कहते हैं कि योग शास्त्र में क्या है कि चित्त की वृत्तियां चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से और अविद्या की निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता है कहते हैं कि ज्ञान कैसे बढ़ेगा तो कहते हैं एक तो चित्त की वृत्तियों को रोको मन के व्यवहार वो हमारी समझ के ऊपर निर्भर करते हैं हम मन में किस तरह का भाव अपने अंदर दूसरों को देख कर वस्तु को देख के बनाते हुए चलते हैं और हम दूसरों के व्यवहार को देख के भी हम कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारी सारी समझ के ऊपर निर्भर करते हैं तो हम अपने मन में जो विभिन्न प्रकार के विचारों को हम देखते रहते हैं विचारों को उत्पन्न करते रहते हैं उनमें से कुछ विचार तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे अंदर क्लेश की अवस्था पैदा कर देते हैं, हमें अशांत और खिन्न की अवस्था में ले जाते हैं कुछ ऐसे विचार होते हैं कि जिनसे हम शांत रहते हैं हम प्रसन्नचित रहते हैं, तो दोनों प्रकार की जो ये द्वंदात्मक स्थिति है ये हमारे चित्त के अंदर उत्पन्न होती रहती है और ये चित्त में उत्पन्न अपने आप नहीं हो रही ये हम उत्पन्न करते हैं और हम भी उत्पन्न नहीं करते हम, हम संस्कारों से जुड़ करके इन स्थितियों को उत्पन्न कर लेते हैं तो मर्सी पतंजलि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग में जीवन जीना चाहता है योग में सफल होना चाहता है या अपने जीवन को सरस बनाना चाहता है तो उसे इन वृत्तियों की प्रक्रिया को देखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं दृष्टा भाव कहते हैं साक्षी भाव कहते हैं मेरे अंदर कौन सा विचार चल रहा है हिंसा का चल रहा है कि चोरी का चल रहा है कि कि अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है इन सब विचारों को ध्यान से देखना और यह देखना एक तो यह है कि हम ध्यान में देख सकते हैं तो ध्यान में तो विचारों की इतनी भीड़ खड़ी हो जाती है कि एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा तो विचारों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है और उसमें बहुत सारी विचारधाराएं हमारे अनुकूल भी होती है तो कुछ प्रतिकूल भी होती है जैसे पांच दिन पहले मेरा किसी से झगड़ा हुआ और उसने मेरा अपमान किया या मुझे अपशब्द कहे अब मैं ध्यान में बैठा हूँ और वो झगड़ा करने वाला मुझे साक्षात याद आ गया उसका फोटो भी दिख गया मुझे कि हाँ ये है और उसने मुझे ये कहा तो अब मेरा योग तो छूट जाएगा अब मैं भोग में प्रवृत्त हो जाऊंगा अब मैं भोग की बात सोचूंगा कि कैसे मैं उससे बदला लू कैसे मैं ऐसे अवसर ढूंढूं कि उस अवसर पर मैं अपने प्रतिशोध का बदला ले सकूं या मैं अपना प्रतिशोध ले लूं। वो अवसर ढूंढ रहा।, रहा है और अवसर कहा ढूंढ रहा है उपासना में अवसर योग के अंदर ढूंढ रहा है कि वो योगाभ्यास कर रहा है और ये अवसर ढूंढ रहा है कि इसको मैं कभी बताऊंगा तो अब ये जो वृत्तियां जो हमारे अंदर चल रही ना ये वृत्तियां हमें भोग की ओर ले जानी और भोग क्या है दुख है असंयमित रूप से जब हम विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो वही विचार हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं तो मैत्री पतंजलि कहते हैं कि जिस योग में प्रवेश करने वाले ने अपने मन को साध लिया अपनी वृत्तियों पर जिसने नियंत्रण कर लिया अपनी वृत्तियों का जो स्वामी बन गया अपनी वृत्तियों का स्वामी बनने वाला व्यक्ति आत्मसंयमी बन जाता है और जो आत्मसैमी बनता है वो दूसरों को भी आत्मसैमी बनाने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है और जो स्वयं ही टूटा फूटा है स्व ही गिरा हुआ है टूटा फूटा है, हिंसा क्लेश क्रोध वासना ईर्ष्या इन्हीं में खुद पागल हो रहा है वो दूसरे को क्या समझाएगा वो कहेगा भैया तू पहले अपने मन की स्थिति देख ले अंदर क्या है इसलिए जब हमारा क्रोध इकट्ठा हो जाता है ना मान लो मेरा किसी प्रति क्रोध है अब इसका इसका उपाय क्या है या तो यह है कि हम अपने क्रोध को अंदर भरते रहे पूरा जैसे बम बनाते हैं ना तो बम में हम बहुत सारी वो चीजें डालते हैं गन्धक और टूटाना जाने क्या क्या डालते हैं, और जब किसी के पास मसाल होती है तो बत्ती लगा देता है थोड़ी सी तो हम मनुष्य जो है क्या करता है अपने अंदर क्रोध इकट्ठा करता रहता है ईर्ष्या इकट्ठी करती रह, कर, करता रहता है बैर इकट्ठा करता रहता है और जैसे ही वो आदमी सामने आता है जब उसका अपनी वृत्तियों से नियंत्रण हटता है तो पूरी तरह से बम विस्फोट हो जाता है और फिर बम विस्फोट होने के बाद तो पता है कि कुछ मरेंगे और कुछ घायल होंगे <laughs> तो सात मरे सत्रह घायल वाली बात हो जाती तो, तो महसी पतंजलि कहते हैं कि इस ये जो विस्फोट जो हम क्रोध को बार बार उत्पन्न करके हम क्रोध का जो संस्कार एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा हम जो बना रहे हैं ना ये हमारे लिए बहुत नुकसान करेगा क्योंकि अगर हम जैसे मैंने खाने का संस्कार बनाया कि जैसे मुझे ये चीज बहुत प्रिय है अच्छी लगी फिर मिले फिर मिले फिर मिले अब मैं संस्कार बनाता चला जा रहा हूं तो ऐसे ही दुख उत्पन्न करने के क्रोध उत्पन्न करने के जब मैं संस्कारों पर संस्कार बनाता चला जाता हूँ संस्कार क्या है विचारों का नाम ही तो संस्कार है और जब हम संस्कारों का आवेग रोक नहीं पाते तो घरना के रूप में क्रोध के रूप में फिर इतना अधिक होता है कि वो फिर हमारे संबंधों को खराब कर देता है आंखों में पता लग जाएगा कि हमारी आंखें क्या कह रही है आंखों में शुद्धता है पवित्रता है या सात्विकता है निर्दोषपन है जैसे एक बच्चे के अंदर होता है या आंखों में घृणा है या क्रोध है ये सब पता लग जाता है तो पतंजलि जी कहते हैं कि अगर आपको सुख से जीना है तो इन वृत्तियों की जांच करनी पड़ेगी ऐसे ही जैसे जै कि जैसे विद्यार्थी ने परीक्षा दी अब जांच कौन कर रहा है परीक्षक कर रहा है पर ये परीक्षा और जांच स्वयं को ही करनी पड़ती है योग के अंदर कोई दूसरा परीक्षक और परीक्षार्थी नहीं होता स्वयं ही परीक्षक होता है स्वयं ही परीक्षार्थी होता है तो ये जांच जिस दिन हम थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें तो कहते हैं कि उसका नाम जो है वो योग है तो चित्त की वृत्तियों का यानी जो हिंसक वृत्तियां हैं जो हमारे अंदर दुख और और पीड़ा और क्लेश उत्पन्न कर देती हैं, कहते हैं कि उनका निरोध करने से क्या होगा कहते हैं कि अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी अविद्या की निवृत्ति कब होगी जब विद्या की वृद्धि होगी अविद्या की वृद्धि कैसे होगी जब हम वृत्तियों को रोकेंगे कौन सी वृत्तियों को रोकना है जो हमारे काम की नहीं है जिन्हें हम व्यर्थ में ही इकट्ठा करते चले जा रहे हैं व्यर्थ में कूड़ा कचरा हम विचारों का भरते भरते चले जा रहे हैं कहते हैं कि उन वृत्तियों को अपने अंदर जमा मत होने दो उन विचारों को निकालो जितनी जल्दी निकाल सकते हो आप निकालिए जितनी तेजी से अशुभ को जितनी तेजी से निकाला जा सकता है निकालिए और अच्छे विचारों को जितना जल्दी लाया जा सकता है उनको अपने अंदर जगह दीजिए और इसके लिए महर्षि पंतजलि ने एक पद्धति बताई है वितर्क बाधने जब हम वितर्कों से पीड़ित हो रहे हैं तो हम प्रतिपक्ष भावना करें घृणा है तो प्रेम की भावना करें क्रोध है तो थोड़ा सा अंदर जाकर के कुछ शांति का अनुभव करें कि भाई मैं क्रोध क्यों कर रहा हूं मैं तो पागल हो रहा हूं अगला पता नहीं पागल है कि नहीं पर मैं तो पागल हो ही रहा हूँ अब मैं अपने पागलपन से दूसरे को पागल बनाऊंगा ये कुछ हुई तो है नहीं मैं किसी ऊपर क्रोध करूं तो मैं दूसरे को पागल बना दूंगा ये तो मेरी कोई गारंटी नहीं है ना उसके हाथ में है लगाम अपनी वो चाहेगा तो पागल होगा नहीं तो नहीं होगा लेकिन मैं तो पागल हो ही जाता हूँ तो कहते हैं ये जो पागलपन है जो हमारे मन के अंदर कई बार बहुत उग्र रूप में खड़ा होता है तो इस पागलपन को हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावना जो है बहुत अच्छी तरह काम करती है तो कहते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे अंदर जो नासमझी है हमारे अंदर जो एक गलत समझ पैदा हो गई है जान के ठीक ना होने से उस गलत समझ को हटाने के लिए कहते हैं कि चित्तवृत्तियों को रोकने का काम हमें शुरू करना होगा तभी हम आगे की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं अब शांति पाठ अच्छा सूचना दे दो शांति पाठ भी आप ही करा देना फिर आज सायकाल आठ बजकर 5 मिनट से आठ बजकर पैंतीस मिनट के बीच विशाल कक्ष में आचार्य ज्ञानेन्द्र जी का उद्बोधन रखा गया है तो आश्रम वासियों में से जो सुनना चाह सुनने के इच्छुक होंगे वे आ सकते हैं अर्थात बात ओम शातिरंदरीक्ष पृथिवी शांतिरा शांषधया शा वनस्पतया शांति देवा शातिर्ब्रह्म शाति सर्व शा शातिर शाति साम शांति रे रेदी ओम शांति शांति शांति नम सबको सदम